भेद दर्शन की निंदा स्मृतिकारों ने विकोप किया है अविद्या मोहित पुरुषाभिन्न दर्शन अविद्या से मोहित अंतरण जिनका ऐसे पुरुष जो भेद दर्शी है ऐसा वर्णन हुआ एक दर्शन निंदा आदर्शन के मूल कारण क्या है अविद्या से मोहित अंतकरण ज्ञान कारण नहीं और यो न्य सतम नक, जो अन्य प्रकार का है अद्वैत है भेद रहित है विशुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है ऐसे उस आत्मा को अन्यथा था दूसरे प्रकार से ग्रहण करता है मन उसको अशुद्ध अल्प्ञ इत्यादि रूप में ग्रहण करता है ऐसे व्यक्ति के दृत्य न पापम उसने कौन से ऐसा पाप नहीं किया है इस चित्र ने क्योंकि वह आत्मा पारेण चोरी वह स्वयं के स्वरूप का अपन करने वाला उस चोर की तरह कौन से पाप नहीं किया समझा जो आपने के बारे में गलत सोच रहा है गलत समझ रहा है उसके बारे में तो क्या है इत्यादि बातों की तरफ आने द्वैत दर्शन की खूब की है अतिवैत वास्तव में अशास्त्रीय अद्वैत तो शास्त्रात्परिक गम्य है यह स्वीकार हो गया वाले वेदृष्टि जितनी भी हैं, न्यायत्व अभिशेषा वेद दर्शन से न्यायतम, न्यायत्म कह सकता है भेद दृष्टियों का द्वारा भी कथित्व जो दर्शन है वह अभी बड़ा तर कौन से स्थापित किया हुआ अभी न्याय है तब नहीं, नहीं उसकी तो मनुस्मृति कुरपुराण सब जगह निष्फल प्रेतो मूला मनुस्मृति बारवाध्याय छियानवे श्लोक कूर्म पुराण के पूर्वाध का सातवें स्वर्ग के दूसरा अध्याय इकतीसवे श्लोक में भी कहा गया है वेदाह वेद वृद्ध वेद वे पदार्थों को प्रतिपा करने वाले लोग स्मृत और कुदृष्ट और जो कुछ वेरवृद्धार्थ शास्त्र है कुदृष्टि कुदर्शन वेरवृद्धार्थ के प्रतिपा करने वाले शास्त्र सर्वास्था निष्फला ऐसा अनु होगा ये सव्य मरणान फल शून्य अर्थ बोध करने वाले हैं फल नहीं देने वाले हैं ऐसे शास्त्र समझाओ तम मूला स्मृता इसलिए भ्रम मूलक है तमूण मूलक है मूलक है, सारी स्मृतियां हैं ऐसे समझिए उन सबको त्यागना चाहिए जब वैशेषिक वैनाशिक आदि कल्पना तो करते भेद अनुसारिणी पूज भेद परस्पर आश्रय तदि दोष होने के कारण से उनको वास्तविक दर्शन नहीं मानना चाहिए वेदर्शनों को क्या वेद जो अद्वेदर्शन यही वास्तविक दर्शन है तब पूर्वगता है लेकिन वेद में भी तो पर्श बात कर रहे हैं जो उपनिषद से पहले उपासना कांड और कर्म दोनों मिलाकर के माना जाता है छियानवे हजार मंत्र कर्म कांड उपासना कांड सोलह हजार इन दोनों में भेद है भेद दर्शन है ना ये कर्म कांड में क्या होगा? मैं कर्म करता हूं और प्राप्त की फल स्वर्गादी है और इसको देने वाले ईश्वर अलग है भेद बुद्धि है वहां उपास में उपासकू और मेरे उपास की है उपास उपासक भाव भेद को लेकर के उपासना होती है अत सभी भेद दर्शन भेद कथन करने वाले मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा छियानवे और वेदांत का अद्वैत कथन करने वाले केवल चार हजार कुल एक लाख मंत्र माना जाता है वेद में आज के जमाने के अनुसार वेदांत को केवल चार हजार वोट मिला अद्वैत को छियानवे हजार वोट मतलब बयानबे वोटों से वेदांत हार जाएगा है ना परास्त हो जाएगा तो अद्वैत दर्शन तो गया बहुमत के अनुसार इसलिए पूर्व पक्षी कहता है आपके इस वेद के अंतर्गत बाकी तो छोड़िए जो तर्क प्रधान दर्शनों को लेकिन इस वेद के अंदर ही प्राग जो है उपनिषदों का जो भेद निष्ठ ही सकल प्रवृत्ति और निवृत्तियों को उपदेश दिया गया है इसलिए भेद को सत्य मानना चाहिए भेदवादों को आप उपेक्षा मात्र मूल है ऐसा कर उसको त्यागना नहीं है उसमें श्रुति भी मूल है यह आशंका करता पूर्व कहता है इस कार्य का में और श्रद्धा जवाब देगा जीवात्म येद भविष्य वृत् गौण्त मुख्यत्व ही नुज्य जीवात्म तत्व जीवात्मा और परमात्मा का भेद ये प्रकृत प्रागुत्पत्ते है उत्पत्ति का मतलब उपसर्ग छोड़ दिया छोड़ क्या हो गया व्युत्पत्ति में क्या है है, है, धातु उत्तर और क्या हो जाएगा विन हो जाएगा व्युत्पत्ती मिला व्युत्पत्ति मने सम्य ज्ञान इसे उत्पत्ति श्लोक में वी उपसर्ग छोड़ के बोला गया समझो व्यपत्ते मने सम्य ज्ञान समान कैसे होगा उपरिषदों से ना उस उपरिषदों के प्राक प्राकषदों का प्रवृत्ति अपेक्षा से पूर्व पहले प्रवृत्ति कौन है कर्म कांड उस कर्मकांड में क्या हुआ जीवात पर परमात्मा का पृथकम जो जो कथन किया गया है तथ वह सिद्धांत जवाब दे रहा है गौणम गौड़ है कौन कहता है भविष्य उसी प्रकार से आप व्यवहार क्या कर रहे हैं हम भात पका रहे हैं पकने के बाद भात संज्ञा होता है पहले थोड़े जब पकता हो उस समय भात अब कैसे वार कर दिए अब स्थिति ऐसा रहता है कई बार तो न चावल है वो न भात है आधा क्या कहेंगे चावल भी नहीं कह सकते तंडुल भी नहीं कर सकते तंडुल भी नहीं कर सकते भी नहीं सकते चावल भी नहीं है पाक भी भात भी नहीं पका हुआ बल्कि आज दूसरे तो उल्टा है भात को भी चावल बोलने लगते हैं परोसने वाले भी कहते हैं भात राम बोलना चाहिए महाप्रसाद बोलते चावल महाप्रसाद राम लोग अवस्था भेद को लेकर के ऐसा संज्ञाएं हो जाती है भविष्य अवस्था को लेकर के आपने क्या किया पहले ही वर्णन कर दिया इसे भविष्य वृत्तिया भविष्य में क्या होने वाले हैं आप अद्वैत उसको दृष्टिकोण में रखते हुए जो द्वैत वर्णन पहले आया है वह गौण है मुख्य तुम ही मुख्यार्थ मानना द्वैत में भेद में मुख्यार्थ मानना उचित नहीं है स्पष्ट कर मतलब क्या? वित्पत्ति। वित्पत्ति का मतलब ज्ञान तदर्थो परिषदाम प्रवृत्ति अपेक्षा तार समझ ज्ञान रूपी प्रयोजन को लेकर उप्रिषदों की जो प्रवृत्ति हो रही होती है उसकी अपेक्षा से प्राक, उसके अपेक्षा पहले जो प्रवृत्त क्या है प्रवृत्त कर्म कांडे न कर्मकांड के द्वारा जब पर आत्मा और अपरात्मा मैंने जीव और परात्मा, ब्रह्म में भेद कथन किया है वह किसके समान है समाने तत्ओद भविष्य वृत्तिया पचति इस भविष्य वृत्ति को लेकर के ंडुलेश जिस तंडुल में अभी चावल में, है मुख्य नहीं है उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझो जितना भेद कथन करने वाली श्रुतिया कर्मकांड उपासना कांड सब क्या लेना गौण है वहां जो अद्वैत कथन है वो मुख्य अर्थ नहीं लेना है भेद से अपूर्वत्व पुरुषार्थत्व और अभाव क्योंकि भेद में अपूर्वत्व पुरुषार्थत्व कुछ नहीं होता भेद कोई अपूर्व वस्तु नहीं है ना अनुवाद ना क्योंकि पता था ना बनारस में एक बार शास्त्रार्थ में क्या क्या दंडी महात्मा ने अपना भंगी को बिठा दिया था सुनाया था ना कहानी भंगी तीन बार बोलने के बाद भी कुछ नहीं बोल पाया तो परास्त होने जा रहा तो उस समय महात्मा जल्द कर दी भंगी उठ तो के पंडित कैसे बैठा हुआ भागने लगा तब तो बाद में भाग्य चला गया वो तब महात् बैठ गया अब बोलो भाई तुमने क्या देखा जो तुमने देखा एक भंगी भी जानता है जो भेद जो तुई तो इसी के लिए उपनिषद आया हुआ है क्या ऋषियों ने इतने हजारों साल तपस्या के सत्युग में जो ये भंगी भी जानता है उसको प्रतिपादन करने के लिए उपनिषद लिखा है क्या कुछ इससे ऊंची बात लिखी होगी जो तुम्हारे हमारे समझ से परे होगा या तो जो भंगी के समझ से परे चीज बोला होगा नहीं तो वेद ही व्यर्थ है जो प्रत्यक्ष बात को कह दे वेद कुछ कुछ व्यर्थमान अनुवाद वो अनुवाद हमेशा अन्य प्रयोजन को लेकर के मानना पड़ेगा कोई भी अनुवाद होता है विधेय कि विधेयक होता है से लोग प्रसिद्ध भंगी चमार आदि जो जानते जिस द्वैत को सूत्र भी जो जानते जिस द्वैत को, को उस द्वैत को अनुवाद करके कर्मकांड उपासनाड का जब प्रतिपादन किया है उसका प्रयोजन कुछ और मानना पड़ेगा वह कोई अपूर्व विधि नहीं सब सकत कर सकते आप तो उसको भेद को जैसे कहते भेद से अपूर्व भावार्थ न तो उसमें अपूर्व विधान है न तो उस पुरुषार्थ है दो नहीं हो सकता वह गौण समझो। मुख्य वो चीज है किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात न हो अनं लभ्य हो शब्दार्थ मीमांसा का ही मूलभूत सिद्धांत क्या है शब्द का वही अर्थ मुख्य अर्थ माना जाता है जो अन्य किसी प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो और वेद का वेदत्व की घोषणा कुमार भट्ट ने स्पष्ट किया ही है प्रत्यक्ष वेद के बारे में जबरदस्त कथा नहीं है वही इसलिए हमारा वेद की विशेषता आज तक जीवित है लाखों के लोग लिखे गए सब गाय पते ही कितने साल टिक हजार दो हजार पाँच हजार साल और ये वेद उपनिषद क्यों टिक गए हैं और उपनिषद के भाषा पर भी टिक जा रहे हैं शंकराचार्य हुए बारह सौ साल कोई चौबीस सौ साल कह रहा है जो भी हो मिनिमम बारह सौ साल मान रखे हैं तो आज तक भी भाषा चल रहा है उसकी तो टिकाएं चल रही है क्यों इसका मूल आधार कौन है उपनिषद है उपनिषद पर लिखा ना भाषा यदि शंकर स्वयं कोई ग्रंथ लिख देते आज पता नहीं गायब हो कौन पढ़ता कितने लेखक का स्वतंत्र ग्रंथ लिख दिए हैं जिनका नाम भी आप नहीं जानते और आज उपलब्ध भी नहीं कहीं भी दुनिया का ऐसे ऐसे कई ग्रंथ में ना मिल जाता है लेकिन वो ग्रंथ ढूंढो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी ऐसे हजारों संस्कृत ग्रंथ हैं जिनके नाम तर, तर, तर, तर, सर्वत्र मिल जाता है जैसे चारवाक दर्शन का बृहस्पति सूत्र कहां है इधर उधर आए हुए ना उन्हीं को संग्रह करके लोग छापने लगे आजकल पूरा बार सूत्र चार दर्शन का मूल सूत्र ग्रंथ उपलब्ध सांख्य सूत्र ग्रंथ भी मूलता उपलब्ध नहीं है जहां तक उदाहरण आ गया ना अनेक ग्रंथों में उनको संग्रह करके फिर एक सांख्य सूत्र ग्रंथ छाप दिया लोगों ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ है जो अच्छे प्रसिद्ध दर्शन ग्रंथ भी ये इसलिए टिक जाते हैं कि वेद और वेदांग टिका हुआ कारण क्या है साक्षात ईश्वरूप बना गया और इसे वो तत्व रखे गए हैं जो प्रत्यक्ष किसी भी प्रमाण के द्वारा गमी नहीं है वो तत्व तो छिपा पड़ा और उस तत्व को बोध कराने के लिए हमने क्या किया प्रत्यक्ष हनुमान से ज्ञात को अनुवाद कर दिया इसे अनुवादनी श्रुति को मुख्यार्थ नहीं माना जा सकता है अपूर्वार्थ बोध की श्रुति को ही मुख्यार्थ माना जाएगा और इन कर्मकांड उपासना कांड के मंत्रों में अपूर्वार्थता भी नहीं है पुरुषार्थता भी नहीं है इसे गौण ही मानना चाहिए भाषण श्रुतिया भी जीव परमात्म पृथकम प्राग उत्पत्ति परिषद वाक्य पूर्व पूर्व पक्षी है परमात्मा का पृथक वेद जो प्राक पूर्व में कहा किसे पहले उत्पत्ति है किसकी उत्पत्ति से पहले उत्पत्त्यर्थो तो, प्रतिशत वाक्य उत्पत्ति क्या उत्पत्ति आने बुद्धि का अधिकातम है मन विपत्ति मन समय ज्ञान प्रयोजन को लेकर जो प्रषद वाक्य हैं, उनके पूर्व में उनसे पहले प्रकृति कथन किया गया है, उससे पहले कहां कथन हुआ जगह बता दो स्पष्ट होगा गया था कर्मकांड कर्म से उपासना कांड लेना ले चित्र पुष काम कारिड दृष्टि काम इत्यादि वाक्यों के द्वारा अनेक विभिन्न कामनाओं को लेकर जगह की कामना को लेकर आप करते हो कई ऐसा दृष्ट बल वाले हैं कई अदृष्टफल वाले कर्मकांड है उपासना कांड है पशु कामना है काम है। यहां टिप्पणकार ने दृष्टि को जान बुझ कर लिया और अदृष्टफलों के लिए ईश्वर को मानना पड़ेगा ना ये जीते जी जिया फल नहीं मिल रहा है ना आपको जश प्रमाशा सड़काम अग्निहोत्रम अग्निहोत्री जो स्वर्ग रूपी फल है काली होने के नाते उसके लिए परमात्मा को मानना पड़ेगा और वो कहीं और बैठा होगा हम जितना कितनी श्रद्धा से किया विधि पूर्वक किया क्या विधि पूर्वक किया श्रद्धा से किया क्या श्रद्धा से, से किया सारा नोट करेगा वो जो भी किया जा रहा है सब अंदर ही बैठे ना हृदय मेंसपुर से जा सकाया समानम वजाद अनश्न अभिचाक उन दोनों में से ऐसा है क्या तो अनष्टन कर्मफल भोग न करते हुए क्यों तो देखते देख रहता है किस तरह से कर रहा है भाई शास्त्र में जान के कर रहा है जान करके भी श्रद्धा पूर्वक कर रहा है क्या श्रद्धा पूर्वक कर रहा है यह न जान कर रहा है यह जानते हुए भी विधि को त्याग कर रहा है अनेक विकल्प है ना ये किताब रहे हैं आ ही रहे प्रकरण यही चल रहा है वहां शास्त्रविद विधि को त्याग कर करने वाले लोग शास्त्र को जानते नहीं कि श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं जानते हुए त्याग दिया न जानते भी हुए त्यागे हुए हैं बेचारे जान के त्यागने वाला महादोषी है न जानते बेचारे क्या कर रहे हैं विधि को त्यागे हुए हैं वो और उसमें भी श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं क्या श्रद्धा पूर्वक करेंगे और बात है और श्रद्धावी शास्त्री जी के राजसी की तुशी एक और बात उसमें इसके आधार पर को मार्क्स मिलता है कितना हाँ पुण्य है कितने साल या कितने दिन घड़ी स्वर्ग में रहने लायक है केवल उन, उनका निष्काम कर्मी कर रहा हो तो भी सब जुड़ेगा उसी शासन से की शुद्धि कितनी अंतगुण शुद्धि होनी है कितनी वासनाक्षय होना है कितना दुर्गुण नष्ट होना है ये भी सब उसका आधार पर निर्भर है नहीं तो उसके अंदर वैष्व्य निर्भर में दोष आ जाएगा आप किसी को जो थोड़ा सा कर उसको बहुत फल दे देते हो कुछ नहीं किया उसको कुछ नहीं दे रहे हो क्या बात है फिर बहुत किया उसको कुछ नहीं दी थोड़ा ही किया उसको बहुत दे दिया क्या उल्टा पलटा व्यवहार हो रहा है देखने को मिल रहा है अपने ही गुरुआश्रम में लोगों को देखता था वहां बड़ी जलन होती थी लोगों को आपस में गुरुबाइयों में कोई बीस बीस साल से काम कर रहे थे वहीं का वहीं है छोरा छः महीने के अंदर एकदम महादेव को बहुत आगे बढ़ा दिया उसको छह महीना हुआ नहीं नया लड़का एकदम ऊपर उठा दिया, साधना भी सिखा दिया पदों पे भी ऊपर उठा दिया और मेहनत कर रहे बूढ़े हो रहे हैं ये बेचारे, उनको तो वहीं रगड़े जा रहे हैं तो हो गई, सीनियर जूनियर की बात आजकल लोग समझते हैं, अब वहां कैसे घटेगा वो जूनियर एकदम ऊपर हो गया सीनियर एकदम नीचे उसको हरिओम करना पड़ रहा है सब रेशान बड़ा मुसीबत होता है हमने तो सामना किया ना स्थिति से हमें पता है। बहुत बुरा हालत हो जाता है आप जो बात करेंगे सुनेंगे वे नहीं सुने जैसे करेंगे काम ठीक से करेंगे नहीं एक बार ऐसा हमारे साथ रसोई घर में डाल दिए बहुत तो सीनियर था 12 साल से ऊपर हो गया था उसको एक कल्प पूरा कर चुका था गुरुवास गुरु, गुरु आश्रम तो में वास लोग तो बारह महीने में परेशान हो जाते हो अब वो हमको कहते रह देखो समझाया उसको आप 12 साल करें और 12 साल करेंगे तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा क्यों तुम मुझसे क्यों चल रहा मुझे, मुझे तुम पर कर दिया, बना दिया, तुम नीचे रखा तुम परेशान हो रहा है तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो ये सोच के कि मुझसे छोटा वो मेरे ऊपर हो गया तुम काम नहीं करो नहीं पा पा इसे पाग इस तुम गुरु जगह नहीं बढ़ा रहे साधना में न पद से न किसी से एक बड़ा प्रेम से बिठा कर ये मत सोचो कौन बनाया कुठारी तुम आए किस लिए हो यहाँ ये बताओ तुम अपना उद्देश्य को आज का बच्चा बना है कि सौ साल का बुद्धा बना उसे कोई लेन देन नहीं तुम अपने गुरु की सेवा के आया है तो जो तुम्हें कोई भी आगे कह दे आज ऐसा मैं पैंट सेट बना को बैठा साधु भी नहीं होता अब क्या करोगे गृहस्थी को कुठारी बना दे तो क्या करेगा गुरु जो खा लेगा तब समझ में आए गुरु की मर्जी है तुम्हारी परीक्षा लेने के जान बुझ करके गृहस्थी को बिठाएंगे गृहस्थी अच्छे को ना बैठाए ये भी कर सकते विधवा को बिठा देंगे दे कर बात करेंगे करें। उसको, करके, करके उसको गाली दे करके बोलना कहेंगे तुम क्या करोगे तुम्हारी परीक्षा है तुम्हें आगे बढ़ना है तो सुनो जो गुरु की सेवा करो बस मैंने कस दृष्टान दिया बच्चे आते हैं ना तीन माँ आते बच्चे छोटे छोटे आश्रम में रखे माओ अपने छोड़ दिए थे साधु बन गए वो लोग उनको क्या करते थे भेजते थे अब से हलवा के लिए काजू भेज दिया उन्होंने और काजू हम रखे रहते थे वहां डालना है कर गए भून भान कर गए वो बच्चे उसमें मुट्ठी देकर भाग जाए मन देखो देखो वो जो बच्चे कर रहे हैं ना अपने मर्जी से नहीं कर पाए गुरु ने भेजा तुम कितना रखवाली कर रहे हो दिए वे सामान को तुम्हारी परीक्षा है और रहते रह क्या पता है दो तो मुँह में डाला बाकी सब गुरु को देंगे देखो तो तुम पैर पीछे पीछे करो वाक्य में वो पीछे पीछे गया देखा तो दो तीन तो रास्ते में खाते गए बच्चे तो बच्चे हैं तो खाते गए खाते, गुर्ज के हाथों पत्ते सब दे दिया देख के भागे भागे यार मेरा पैर पकड़ा लगा मैंने क्या समझ में आई ना आप पकड़ने की जरूरत नहीं तुम सीनियर हो मैंने चार भी चढ़ाने तुम सीनियर हो बारह साल ये करने की जरूरत नहीं इसे तुम कितने असावधान थे अपने काम में ये गुरु को रिपोर्ट मिल गया ना प्रत्यक्ष प्रमाण काजू मिल गया उधर पहुंच गया यहाँ का काजू आप पहुंचा कैसे तुम असावधान हो सेवा में तुम्हारी सावधानी नहीं है कि सिद्ध हो गया इसीलिए तुमको बारह साल हो गए यही रगड़ते हुए हमारे हम खड़े रहेंगे देख लेना एक काजू इधर से उधर हो जाए कोई अरे तुमको सौंप दिया ना जान करके देख तुमने कितना लापरवाही की है गुरु ने हवा में डालने की लगी है बच्चों को बाद थोड़ी दी थी घबराह बहुत परेशान हुआ घब कोई इधर उधर समझा के उसको लगाया था उसके बाद में तो बस पक्का हमारे हमारे चेढ़ा वगैरह एक तरह से गुरु जी को चौड़ दिया कहते तुम्हें तो गुरु आश्री हमारा अंकुल स्वामी मोक्षानंद अब ऑस्ट्रेलिया में अपना निजी आसपोस इस तरह से लोग समझते हैं इन चीजों को क्यों करा जा रहा है कर्मकांड में क्यों द्वैत कहा गया है, समझते में। पल, पल है। दोनों प्रकार के दुष्ट तो इसे पता तो संतानी को ईश्वर को मानना पड़ेगा अदृष्ट के लिए ईश्वर मानना ही पड़ता है अनेक काम भेदम काम अधिक और अनेक प्रकार से द्वैत का कथन कामनाओं की भेद को लेकर अदृष्ट और दृष्टि क्या दृष्ट फल वाले कामना को लेकर के आधा मैंने ऊपर के लोगों का फल इस लोक के फल की कामना को लेकर परलोक के फल की कामना की प्रकार से अनेकों कामनाओं के भेद से जीवात्मा और परमात्मा तो का भेद का है तो क्योंकि कामनाओं का भेद से कर्म का भेद है कामनाओं का भेद से कर्म का भेद है अब कौन कौन अलग अलग कर्म कर रहे हैं अलग अलग कामनाओं से कर रहे हैं इन सबके हिसाब रख कोई दूसरा तो मानना पड़ेगा परमात्मा सर्वज्ञ नहीं तो कौन फल देगा कैसे फल मिलेगा इसे जीवात्म परमात्मा का भेद तो सुस्पष्ट सिद्ध हो जाता है परश्च और उस परमात्मा के बारे में क्या कहा है सताधार प्रतिबिंब्याम इत्यादि मंत्रवर्ण ही इत्यादि मंत्रवर्णों के द्वारा स्पष्ट कथन हुआ है क्या मंत्र वर्ण कर गया वह परमेश्वर ने उस पृथ्वी और दूलों को धारण किया हुआ है समस्त लोगों को धारण किया हमने पृथ्वी से जुलों का मतलब तात्पर्य पूरे चौदह लोगों वाले ब्रह्मांड को उसने धारण करके बैठा रखा है नहीं तो सब बिखर जावे ऋग्वेद संहिता दस इकहत्तर नहीं दस सात एक एक दस सात एक एक में डवाक्य विरोध है ज्ञान अवधार्यते ये पूर्वपक्ष है जब ऐसा है कथम कर्म ज्ञान गांडवाक्य विरोध है कर्मकांडवाक्य और ज्ञान कांडवाक्यों का जब परस्पर विरोध सुस्पष्ट है तब ऐसी स्थिति में ज्ञान कांड के वाक्यर्थभूत जो आभेद है वो जो है वही सामंजस्य है वही युक्तियुक्त है वही मुख्यार्थ है ऐसे आप कथम अवधार्य किस प्रकार निश्चय कर रहे हो इसी विषय में जवाब में बात कही जाती है किस तरह एकत्वत्तर विदार्थ तक अर्थ है दो नंबर टिप्पण में मन एक तो वेद का ही उपरिषद भागकार थे ज्ञान एकत्व, और अनेकत्व उसी वेद के कर्म रूपाश्र कांड एक ही वेद के भिन्न भिन्न कांडों में कई एकत्व एक का प्रतिपादने कहीं अनेकत्व का प्रतिपादने वेदांतरवर्तित ज्ञान कर्मकांड को लेकर के एकत्रिक एक वृद्ध जो कथन हो रहा है वाक्यों के द्वारा तो ज्ञान कांडीय वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित तो एक तो जितने भी करने वाले हैं, उनको से समझो सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति का प्रतिपादन करने वाले वाक्य भी अनुवाद मात्र ही है यता यथाग्क्षुद्रा विश्वलिंग तस्म वह तस्म आकाश संभूता भाष्य उत्पत्तिवाक्य उत्पत्ति मैंने सृष्टि की उत्पत्ति कथन करने वाले वाक्यों को उत्पत्ति कौन सा है वो तैत्र पृषद तीन एक यथो तो वायुमानी भूतान जयंते जीवंती इत्यादि तैत्र तीन एक का है जिससे सभी भूत उत्पन्न होते हैं जिससे सभी स्थित और जिसमें अंत में लय हो जाते हैं यथा अग्नि क्षुद्रा विश्वलिंग जिस प्रकार से अग्नि से क्षुद्रिंग अलग हुए उसे ब्रह्म से जीव अलग हुआ सा प्रतीत होता है ऐसे प्रदान का प्रषद दो एक फिर तैत दो एक एक तस्मात वह तस्मात आत्म आकाशा हुआ यह जो आत्मा है उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ दो, दो उसने इच्छन किया एक जो हूं बहुत हो जाऊ तब तेजो सबसे पहले तेज की सृष्टि करी छे दो तीन छादोग्य इत्यादि उत्पत्त प्रतिशत वाक्य बदि सृष्टि की उत्पत्ति रूपी प्रयोजन को कथन करने वाली उपद्यों से प्राक से पहले पृथकम कहा कर्मकांडित कर्मकांड में जो कथन किया गया है जो न नहीं है मुख्यार्थ नहीं है वह गौण है क्या है वो गौण है महाकाश घटाकाशादि भेदवत इतना नहीं महाकाश घटाकाश आदि के भेद के समान ही महाकाश ये एक है वह घटाकाश कैसा है अनेक है, -काश, बटा -काश, बटा -काश, अनेक है और वह अनिथ्य है अतएव महाकाश जो एकत्व है, वह मुख्य है और घटाकाश आदि जो अनेकत्व है वह गौणाठा ओदन पचती थी भविष्य वृत् त जिस प्रकार से औद्रम पची या भविष्यत वृत्ति के आधार पर कह दिया गया उसी प्रकार से समझे यहां पर भी कहा है गौण कथन है उत्तर महाकाश घटा का सए पुरस्ता कर्म वाक्य रूप गौण भाव टिप्पण छा पुत्र उत्पत्त्यादि वाक्यों के द्वारा जैसे एक ब्रम्ता उसी भ्रम से भू उत्पन्न हुए ठीक है ना भविष्य में एक था एक से बहुत हुआ और बहुत अध्यारोप है उसको अपवाद करके फिर एकत्र कथन करने जाएंगे आप ये श्रुतियों की पद्धति है जो वही जो एक से बहुत हुआ था उसी को अनुवाद करके कर्मकांड क्या कहा है अनिक्व कथन हुआ है उत्पत्ति वाक्यों के द्वारा महाकाश घटाकाश आदि भेद के समान जो भेद का प्रतिभास हो रखा है पूर्व में भी, कर्म का, के भी कहा गया है इसलिए नहीं भेद वाक्यानंद कदाचित तो तो मुख्य भेदार्थित तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाष्य है यहां का इसे थोड़ा धीरे जा रहा हूं कि सारे वेदांत का अजातवाद का सार याद किया है केवल अजातवाद की सार नहीं अन्य उपनिषदों में भी वास्तव में अजातवाद ही कथन हुआ है आपको तो लगता है मांडव के मुख्य रूप आजातवाद है लेकिन यहां पर भाषकर इस तरह कि सकल उपनिषदों में आजातवाद ही वास्तव जहां के सृष्टि वाक्य है भेद वाक्य है वह गौड़ मुख्य मुख्यर्थ है सकल तो उपनिषदों में जो एकत्व कथन करने वाले वाक्य है, वही मुख्यार्थ वाक्य सकल वाक्य है? गौण हो गया जो भेद वाक्य चाहे सृष्टिवाद को लेकर कथन कर रहे हो चाहे दृष्टिवाद को लेकर कथन कर, कर रहे हो कोई भी संसार में जो परिषदों में आपको दिखाई देता है कदाचित मुख्य भेदा तो तमाम कभी भी कदाचित कभी भी उन वाक्यों में मुख्य अर्थत्व तो, मुख्य भेद का कथन करने वाला अर्थ नहीं माना जा सकता फिर वो सब क्या कर रहे हैं वो वाक्य कदे स्वाभाविक अविद्यावत प्राणिभेदृष्टि अनुवाद आत्मभेद वाक्या केवल अनुवादी वाक्य अनुवादी न प्राण्य विदौ तो प्रामाण्यम का प्रामा व्याकरण तो मुख्य सिद्धांत व्याकरण ने साफ बता दिया है कि विधि में ही प्राम्यता होती है अनुवाद में कोई तो प्राम्यता नहीं होती है नानुवादे, विधौत प्रामुवाद प्रामाण्यम नानुवाद एक कहा स्वाभाविक अविद्यावत प्राणी भेद दृष्टि स्वाभाविकी जो अविद्या है तार्स विद्यावान जो प्राणी है इन प्राणियों का जो भेद दृष्टि उसी का अनुवाद करने वाले श्रुतिया हैं, आत्मे तो है भेद को वन करने वाले जितने भी वाक्य हैं, यह अच्छा और यहां जो प्रसु उत्पत्ति प्रलयाद वाक्य ही जीव परमात्मा और एकतम एवं प्रतिपादित देखो यहां पर भी इस पुरुषों में भी जाए तो भूता, भूता शुद्रा का जो मंत्र बताया था यह सबको लेना श्रुति वाक्य उपरिषदों में जो उत्पत्ति स्थिति और प्रणय आदि को खत्म करने वाले जितने भी वाक्य वह जीव और परमात्मा एक के एकत्व की स्थापना करने के लिए ही लाई गई वाक्य है जितने भी वाक्य है इसको सर्व थे ब्रह्म जितना भी आप इस लेंगे जितने भी सर्व वास्तव में है ही नहीं सर्व आरोप रज्जु एक ही है उसे आप कोई शरद देख रहा है कोई दंड देख रहा है भूचित्र मान रहा है नी जो भी जितने भी लोग मान रहे हैं वो सब क्या है वह अनेकों चीजों देख रहे हो वह सर्वम रज उसी प्रगर ब्रह्मणी इदं सर्वं आप्त। इसी प्रतिपादन करने की इच्छा से सारे समस्त परिषदों में उत्पत्ति स्तुति स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति प्रलय आदियों का कथन कर रहा है क्या प्रमाण है इसे उसी प्रकरणों के बाद में देख लो क्या होता है तत्व मसीह कह दिया चांद भी आठ सोलह छेद एक में आया, आया एक हम कह देते हैं और छे आठ सोलह जब समापन होता है एक तो तो में भी अन्यो असव, अन्यो यह अन्य है और मैं अन्य हूँ न वह बिल्कुल नहीं जानता है इतना शुरू कर दिया और अहम ब्रह्मास्मती ऐसे एक चार दस में एक चार दस इत्यादि भी इत्यादि में स्पष्ट है। भेद की निंदापूर्व आभेद करके आभेद में समाप्त किया भेद हुआ ना? आपने कहा है कि तो एक बहुत प्रजाया एक जो मैं हो जाऊं तो भेद प्रतिपादन हुई फिर भेद से तो तेजस्ता अब जल पृथ्वी हुई जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूप छंद करवाणी में सब आता है अंत में क्या बोला तत्व छे दो से शुरू करके छे आठ में आपके समापन में तत्वसी कह दिया वही तुम हो जो वह एक अनेक सा प्रदित हुआ संकल्पना शनि खो करके जो अनेक जैसा प्रदीप समय भी हो रहा है वही एक तुम हो ऐसे भेद का खंडन कर दिया अंत में जैसे का एक चार दसवें वैसे ही हुआ पहले कह दिया अन्योस हो अन्यो हम असमी वो अन्य है मैं अन्य हूँ यदि न स ऐसा जो जानता वह वास्तव में रहस्य को नहीं जानता के जानेगा उस ब्रह्म को जानता इत्यादि तस्तः फलाता अत उपनिष्त्सु एकुत्या प्रतिपादय भविष्य भाईवृत्ति आश्रि लोके गौणविप्राय साफ साफ़ साफया अभिप्राय उपनिषद में एकुति के द्वारा प्रति एक एकत्व कोई श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादन करने के लिए इच्छित है कहा भविष्यति शुरू में बोले कर्मकांड में द्वैत में लेकिन श्रुत्या प्रतिपादित भविष्य भाविनी एक आश्रित भविष्य में होने वाली इस एक वृत्ति को आश्रय करता हुआ पहले हमने क्या कर दिया भेदृष्टि अनुवाद लोक में जो भेद दृष्टि थी उसको अनुवाद किया गया कर्मकांड में इसे गौण एव इत इसलिए समस्त भेद कथन करने वाले वाक्य किसी भी उपरिषद में कहीं भी आए के और कर्मकांड उपासना कांड ही नहीं उपरिषदों में भी जो कोई भी भेद प्रतिपान करने वाले वाक्य है वह वा सबके सब साँग गौण ही है ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए जैसे अरुन्धति नक्षत्र न्याय होता ना, है ना अरुंधति दर्शन अरुणती नक्षत्र को दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा सीधे दिघे है, है नहीं बहुत छोटा सा है उसे पहले बढ़ाना नक्षत्र है बड़ा नक्षत्र कैसे पहुंचाएंगे शाखा चंद्र न्याय इसको बोलते हैं पेड़ को दिखाओ पेड़ के कोने वाला शाखा दिखाओ उसके ऊपर दूध की चंद्रमा स्थूलारंधित न्याय शाखा चंद्र न्याय ऐसे एक ही चीज पहले स्थूल वस्तु को दिखा करके फिर अरुण स्थूल नक्षत्र को दिखाया उसका पीछे छोटा को दिखाया, दिखायादे चंद्रमा द्वितीय टिप्पणी इसलिए एकत्व वृत्तिम तीन नंबर टिप्पण में भविष्य का मतलब क्या अबादित एकत्व अवगतिम लोकमने लोक सिद्ध भेद दृष्टि अनुवाद शास्त्रित गौन में सत्या, सत्या अरुंधती, परस्ता प्रदर्शिता मिथ्या अरुंधति प्रदर्शन बाद में सच्ची अरुंधति को दिखाई जाएगी पहले मोटा नक्षत्र उसी को अरुदति बता देंगे पहले तो पहले मोटा सा जो बड़ा सा अच्छा था उसको अरुंधति का दिखा देंगे फिर इसका पीछे छोटा दिखाएंगे वो जो पीछे भी छोटा था वो असली है ये नहीं है तुम्हारा दृश्य वहां तक तो ले जाने के लिए पहले हमने दिखा दिया था उसे सत्या अनुदितिखाई जाएगी भविष्य की आश्रय करके पुरस्कार क्या किया दिखा दिया यथा गौणम वह मिथ्या अनुदिति जो दिखाई गई थी वह गौणे पश्चात सूक्ष्म अनुदी दिखाई गई है वा वास्तविकी है उसी प्रकार से पूर्व में जो प्रतिपादित द्वैत भेद है वह गौण है भाविनी जो कथन करने किया जाए जो बताया जाए जो प्रतिपादन चित्त है जो वह अद्वैत अभेद ही है अथवा दूसरे ढंग से संजार भाषिका तदैक्षता तेजो सृजता इत्यादि उत्पत्ति है प्राक एकमे द्वितीय एक तो यहां पर भी क्या है पहले एकत्र बीच में द्वैत फिर अंत में एकत्र आदि में और अंत में एकत्र बीच में द्वैत सारा स्तार पर समझाया अध्यानों को समझाया अपवाद करने के लिए कैसे वही करें दो दो दो तीन इन उत्पत्ति तदै से पहले प्राक क्या बताया गया? एक एक पहले एक हुआ है, और उसी को अंत में छिया सोलह में जा सत्यम स आत्मा तत्वसी तो श्वेतो वही सत्य है वही आत्मा है वही तुम हो ऐसा कर दिया यदि एक भविष्य की भविष्य वृत्ति में अपेक्षा और उस भविष्य को ध्यान रखते हुए अपेक्षा करते हुए बीच -बीच दिखाई देता है तौरम व गौ है यथा ओद पचती तिस प्रकार से ओधन पचती वाक्य में देखते हो उसी प्रकार से गौण समझनी चाहिए भावी एकत्व क्योंकि पहले तत्व था बीच में द्वैत भान हो रहा है भविष्य फिर एकत्र भान होना है सब सद्भावी एकत्व ध्यान रखते हुए पूर्व में का द्वैत को गौण मानना ही चाहिए आदि नि, क्या लेना अद्वैतवादी वाक्यों को लेना और द्वैत का निषेध करने वाले वाक्यों को ग्रहण कर सकते हैं भविष्य वृत्तिम अपेक्षा भविष्य वाक्योत्त बाधवृत्ति तीन नंबर टिप्पण 150 सौ पचास प्रश्न में भविष्य वाला है के द्वारा द्वैत बाद की वृत्ति उत्पन्न होगी उसके अपेक्षा से तन निमित्त तन निमित्तक कर रहे हैं कि द्वैत वाक्य जितने भी वो गौण है तंडुलेशु वर यथा गौण तथा अभेदे भेद व्यवहार में भेद व्यवहार जो हो रहा है वह गौध है अगले में यद्यपि उत्पत्ते यद्यपत्तेज सर्वेक तथा उत्पत्ति ऊर्जा जातम इद्वाश्चिन्ना चेत पूी कहता है यद्यपि आपका गण में मान लिया क्योंकि आदव अंत चिन्ह ना वर्तमान में था, था कि शुरू में एकत्व है बाद में एकत्व है बीच में द्वैत प्रतिपादन है मानना पड़ेगा जो बीच में मात्र है वो वास्तव में है नहीं क्योंकि पहले नहीं था द्वैत बाल नहीं रहेगी द्वैत बीच में द्वैत मात्र कथन हुआ श्रोति में प्रषदों में तो निश्चित मानना पड़ेगा तो शुरू में नहीं था बाल नहीं रहने वाला बीच में जो प्रतिपादित वस्तु है वो वर्तमान में वास्तव में नहीं है वास्तव में इसमें भी क्या है जो पहले प्रतिपादित किया था एकगा क्या एक बीच में भी वास्तव में एकत्व ही है बाद में रस्सी रहेगा बीच में भी रस्सी है सर्प भ्रांति से दिख रहा है वास्तव में सर्प आदि वर्तमान में भी नहीं है इस समय में भी रसी है उसी प्रकार यहां पर भी समझना है इस समय में भी एकत्व है द्वैत वास्तव में है नहीं आरोपित स्व अविद्या स्वाभाविक अविद्या है ना स्वाभाविक अविद्या प्राणि दृष्टि शब्द प्रयोग किया पूर्व पक्षी का क्या नहीं भाई हम तो उसको भी सत्य मानेंगे बीच वाले वाक्यों को पहले जो एकत्व कथन कर रहे हैं एकमे वाक्य हैं तो जैसे ये दोनों कथन कथन कर रहे बीच तो का वाक्य भी करेंगे इसे इसे मान लेंगे यद्यपि उत्पत्ति से पहले अज ब्रह्म सब कुछ एक ही था अद्वितीय था तथापि तो फिर भी उत्पत्ति उत्पत्ति के बाद में उत्पन्न हुआ जगत है जीवाश्च और ये सब भिन्न-भिन्न द्वैत मान नहीं पड़ेगा इति ऐसे मत कहो। ऐसे मत इसलिए अद्वैत कैसे हो सकता है पूर्व प्रश्न पूछना इसलिए अद्वैत नहीं है पहले द्वैत था मान लूंगा और अद्वैत में विकार हो गया जो भी होगा मानो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ताकि वो द्वैत हो गया जो था भी सत्य है और अद्वैत होना भी सत्य सत्यवादी लोग सत्य तक अन्य ना उत्पत्ति श्रुतियों का प्रयोजन कुछ और ही है उत्पत्ति श्रुतियों का प्रयोजन उत्पत्ति कथन करने में नहीं है किसे उत्पत्ति श्रुतियों का मुख्यार्थ उत्पत्ति नहीं है उत्पत्ति गौण अर्थ अन्य नाम निषेद समर्पक अद्वैत श्रुति शेष करता अन्य मतलब क्या टिप्पण सात में साफ करते हैं निषेध समर्पक अद्वैत सिद्ध करना है तो द्वैत का निषेध करना पड़ेगा ना जब तो निषेध करना है तो निषेध का विषय निषेध कुछ न तो पहले बताना पड़ेगा अरे क्या नहीं है बोलो तो भाई क्या नहीं है नहीं है नहीं है अरे नहीं है नहीं, है, नहीं है, क्या नहीं है ये तो पूछेगा आदमी आप सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं इस कौन है द्वैत उस द्वैत को तो प्रतिमान करना पड़ेगा तभी तो उसका निषेध होगा तो निषेध का समर्पक या द्वैत व्याख्यान है जिसका बात करके हम करते हैं निषेध के माध्यम से निषेधी समर्पकया अद्वित सूर्य का यह शेष हो जाता है अंग हो जाता है पूर्व पर दोष का हम परिहार पहले भी अनेक दृष्टानतों से कर चुके हैं फिर दोबारा विस्तार बड़े समझाने की को कोशिश किया जा रहा है यहां पर उत्पत्त श्रोतों से उपग्रहों को संभार तात्पर्य लिंग आकृषय उद्भाव्य वृषा सृष्टि स्वार्थ प्रत सबको लेकर के उत्थापन किया और सृष्टि में वृक्षात्व तो स्थापित कर चुके हैं अतः स्वार्थ अंदर नहीं है इनका सब परार्थता ही है ऐसा माननी चाहिए यह पर कहाँ कहा चुका है स्वप्न दात माया विसर्जिता संघाता इत्यादि नवी और दसवीं कारिकाओं में पंद्रवी पढ़ रहे हैं उसके अवतरण का पढ़ रहे हैं आप नौवीं और दसवीं कार्यक्रम में कहा गया था सप्रव ये कहा था नौता दसवीं में घटाकाश उत्तर जीवन उत्पत्ति भेदाधि छठी कारिका में, का में। आत्माय विसर्जिता पृष्ठ एक सौ बयालीस में मिलेगा आपको अब पृष्ठ एक सौ पचास चल रहा है और घटाकाश उत्पत्ति के समान ही भेदा क्या है जीवों तो का भी भेद उत्पत्ति का छठी में पृष्ठ 138 सौ अड़तीस में फलवर्णन कर चुके हैं इति पूर्वमपि ऐसा आकृष्यपत्तिश्रुतिना प्रतिपादय उपन्यास उत्पत्ति पुनरुत्पत्ति श्रुतियों का मिथ्या सुखी पर पूर्व का हुआ है? यह तो तामय के तात्पर्य प्रतिपादन इच्छा यह दोबारा क्यों ला रहे हैं आप ब्रह्म और जीव के एक ही सकल श्रुतियों का तात्पर्य है ऐसे प्रतिपादन करने की इच्छा से पुनः पुनः उपन्यास किया जा रहा है ऐसे समझा यह पुनः कर इतएव उत्पत्ति भेदाद श्रोतभ्य आकृष्य यहीं से उत्पत्ति कृत भेदा श्रुतियों को आकर्षण करके ला करके यहाँ दोबारा पुनः उत्पत्ति को दोबारा उपन्यास किया जा रहा है इस कार्य के द्वारा मृलोहेशलिंगाद्य सृष्टिता उपाय स्वतारा नाद कथन